ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ इस अधिकरण में उपासक अनुपासक दोनों की उत्क्रांति मार्गोपक्रम से पहले तक की एक जैसी होती है इसे कहा गया मार्गोपक्रम के पश्चात तो दोनों का अलग अलग गमन होता है अब पंचम अधिकरण का विचार होना है पंचम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम अनुलोक उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें फिर भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के स्वरूप को देखा जाए स्वरूपेण वृत्तिया भूतानाल परे स्वरूपेण युक्तः दाने परात्मने सोपाद आत्मस्था वृत्ते व्यसय न चेकशाजन्तर क्वचि प्राणस्तेजसी तक का जो वाक्यांश है जसीक चर्चा हुई आगे का वाक्यांश तेज पर संप्यते मियम पुरुष का सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत जो भूत सूक्ष्म है वह परदेवता शब्दित परमेश्वर के अधीन होता है करके कहा जा रहा है परमेश्वर में उसका लय बताया जा रहा है तो परादेवता शब्दित परमेश्वर में जीव का जीव के उपाधि सहित आधारभूत जो भूत सूक्ष्म है उसका लय निरवशेष माना जा या सावशेष माना जा ये संशय है भूतानाम यानी जीव के आधारभूत जो मियमान पुरुष जीव के आधारभूत जो भूत वो हैं भूत सूक्ष्म भावी शरीर के बीज उनको यहाँ भूत शब्द से लेना है और उनका तेज परस्याम देवतायाम यह श्रुति देवता शब्दित परमेश्वर में लय बता रही है संपत्ति बता रही ता वह स्वरूपेण लयः स्वूपेण लय भूता मणसुष्स लयः वा लये अथवा जीवस्य आश्रय मीय्णस भूत भूतसूक्ष्म पर वृत्त्यालय ये संशय है मृयमान जीव के आश्रयभूत भूत, भूत सूक्ष्म जो भावी शरीर के बीज हैं उनका परमेश्वर में स्वरूपलय माना जा या वृत्तिलय माना जा यह संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं सोपादाने तो ने परमात्मनि स्वरूपेण लय युक्त प्रथम श्लोक के उत्तराध में हेतुगर्भ विशेषण है परमात्मा का सोपादाने तो सो शब्द से लेना है भूतों को लियमान भूतों को तो लियमान भूतों का उपादान कारण भूत जो परमात्मा उसमें भूतों का स्वरूप लय माना ही युक्त है क्योंकि आपने ही न्याय बताया है कि विकार का लय स्वरूप लय उसके उपादान में होता है और परदेवता को ही आपने सर्वोपादान सिद्ध भी किया है परमात्मा ही सारे जगत का उपादान कारण है तो भूतों का भी उपादान कारण है तो भूत अपने उपादान कारण में कार्य का स्वरूप लय मानना ही युक्तुक्त है इसलिए मृियमान जीव मात्र के आश्रय भूत जो भावी शरीर के बीज भूत सूक्ष्म हैं, उनका परमात्मा में तेज देवतायां यह श्रुति स्वरूपलय बताएगी ये पूर्वपक्ष हुआ सिद्धांत बताया जा रहा है कि आत्मस्थापी अन्यस्य वृत्त तल्ल ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है मियमान जीव दो प्रकार के हैं जीवित अवस्था में ही अपने वास्तविक स्वरूप का रहित अनुभव कर लिया है जिन्होंने ऐसे जीव जिन्हें आत्मज्ञ कहा जाता है उनका भी शरीर छूटेगा तो उनके भूतों का लय जैसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं स्वरूप लय परमात्मा में वो हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं इसलिए कहते आत्मज्ञ से तथात्वी यानी आत्मज्ञ के भूतों का यानि भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में स्वरूप लय मानने पर भी अन्यस्य यानी आत्माज्ञ आत्मा का अभिज्ञान नहीं है जिसको अज्ञान है आत्मबोध नहीं हुआ है जिनको अहम ब्रह्मास्म इत्याकार को उसे अन्य शब्द से लेना है और ऐसा अज्ञानी जो जीव है चाहे वो उपासक हो चाहे पुण्य कर्म करने वाला हो पाप कर्म करने वाला हो उनके आश्रय भूत जो भूत सूक्ष्म हैं भावी शरीर के बीज उनका वृत्ति वृत्तिलय ही होगा परमात्मा में स्वरूप लय नहीं होगा ये कहते हैं अन्य तलय इसमें तत्शब्द का अर्थ है भूतानाम लय वृत्तिया तो अज्ञानी जीवों के भावी शरीर के बीज भूत जो भूत है उनका परमात्मा में वृत्ति वृत्तिलय ही होगा स्वरूपलय नहीं होगा यद्यपि परमात्मा उपादान कारण है तो भी परमात्मा रूपी उपादान कारण में भी स्वरूपलय न होकर के वृत्तिलय होगा जैसे नींद में होता है वृत्ति वृत्तिलय ऐसे वृत्ति वृत्तिलय ही होगा ंद के तरह तो अज्ञानी का स्वरूप लय ही मानेंगे यदि अज्ञानी के भूतों का भी स्वरूप लय मानेंगे वृत्तिलय न मान करके तब तो आत्मज्ञ के भूत सुखों का स्वरूपलय होने से ही तो आत्मज्ञ का जन्मांतर नहीं होता क्योंकि शरीरांतर का बीज स्वरूपतः लीन हो गया है इसीलिए जन्मांतर नहीं हो रहा है आत्मज्ञानी का और आत्माज्ञानी का भी उपाधिभूत भूत, भूत सूक्ष्म स्वरूप से लीन होगा यदि अज्ञान होने पर भी तब तो भावी शरीर का बीज न होने से ज्ञानी के तरह अज्ञानी का भी जन्मांतर सिद्ध नहीं होगा ये कहा जा रहा है उल्टा मानने पर न चेत यानी ज्ञानी के स्वरूपलय के तरह अज्ञानी के भी भूतों का स्वरूपलय ही मानने पर वृत्तिलय न मान करके स्वरूपलय मानने पर न चेत का अर्थ कश्यापी जीवस्य जन्मांतरम क्वचित न जात कहीं पर भी है ब्रह्मलोक में भी उपासक का जन्मांतर नहीं होगा और नरक में पापियों का जन्मांतर नहीं होगा पुण्यात्माओं का स्वर्ग में जन्मांतर नहीं होगा पुण्य पाप समान है जिनका उनका मानव के रूप में जन्मांतर नहीं होगा इसलिए अज्ञानी का जन्मांतर सिद्ध करने के लिए मानना चाहिए कि भूतों के उपादान कारण भूत परमात्मा में भी वृत्ति लय ही होगा स्वरूपलय नहीं होगा ये सिद्धांत होगा इस अधिकरण का अब भाष्य को देखिए तेज परश्याम देवताया प्रकरणसाथ्या प्रकृत तेज साध्यक्ष सप्राण सक्रा भूता इति प्रयत उक्तम् तो तेज पेवता ये जो वाक्यांश है इस वाक्यांश में ये कहा गया प्रकरण सामर्थ्य से कि प्रयतः पुंस यानी म्रियमाण जीवस्य। जीव ये जो मृियमाण जीव है उसका उपाधिभूत जो भूतांतर यानी पृथ्वी आदि भूतांतर सहित तेज है यानी भूत सूक्ष्म है वह कैसा है साध्यक्षम अध्यक्ष सहित अध्यक्ष है जीव उस भूत सूक्ष्म में तो तेज परस्याम देवता तेज शब्द से ग्राह्य भूत सूक्ष्म में तो जीव भी वृत्तिशील हुआ है ना वो जीव उसमें स्थित होने से उसे साध्यक्ष कहा जाएगा अध्यक्षन न सहित साध्यक्षम तेज का विशेषण है और सब सप्राणम अध्यक्ष अकेला नहीं है वो प्राण भी है उसके साथ इसलिए सब सप्राणम तेजह और केवल प्राण और जीव ही नहीं है करण ग्राम भी है अंतकरण भी है बाह्यकरण भी है इसलिए सकरण ग्रामम और भूतांतर सहितम अकेला तेज नहीं है स्थूल तेज होने से भूतांतर सहित है भूतांतर सहितम का मतलब पंचकृत तेज़, स्थूल तेज़ और वो स्थूल भूत का भूतांतर भूतक्ष भूता पुरुषस्य पुरुष सेवता संपद्य ऐसा तेज यह वाक्यांश बता रहा है इति इस वाक्य से तो इस वाक्य के द्वारा जो अर्थ बताया गया है उसके विषय में संशय होता है और संशय आगे बताया जा रहा है कीदृशी इत्यादि से तो कीदृशी इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए पुरोधारित तो उत्क्रांति उत्क्रावाक्यशेष व्याख्याय लिंगाश्रयपचूता कि आत्यंतिको ब्रह्मणी लय उत अनात्यंतिक उभयथ दर्शना संशय आह की इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है आपका वो संशय इस अधिकरण का तो चतुर्थ अधिकरण के द्वारा क्या कहा गया उसे कहते हुए यदि अवतरण लिखा टीकाकार ने कि पूर्वोधारित तो उत्क्रांति वाक्य शेषम व्याख्याय गुरु उधारित वाक्य शेष है ये प्राण तेजसी यहाँ तक का वांग मनसी संपदते से लेकर के प्राण ते, ते, तेजसी यहाँ तक के वाक्य शेष के वाक्य के वाक्य का जो अवशिष्ट अंश है उसको बताया उसको बताने का अर्थ हुआ कि ये उपासक अनुपासक की उत्क्रांति ये जो वांग मनसी से लेकर के प्राणस तेजसी तक की बताई गई एक जैसी होगी या अलग अलग होगी ये संस इस संशय का निवर्तक निर्णय एक जैसी होगी इत्याकारक बताया गया ये है पुरोधारित तो उत्क्रांति वाक्यशेष का व्याख्यान वो कर लिया चतुर्थ अधिकरण से अब लिंगाश्रय पंचभूता नाम लिंग यानी सूक्ष्म शरीर जीव सहित जो पूरा सूक्ष्म शरीर है जीव की उपाधि भूत उसका आश्रय जो सूक्ष्म भूत है भूत सूक्ष्म हैं तो लिंग आश्रय पंचभूता नाम का अर्थ है भूत सूक्ष्मान लिंग के आश्रय लिंग यानी सूक्ष्म शरीर अध्यक्ष सहित सूक्ष्म शरीर और उसके मृत्यु के समय आश्रय भूत जो हो पंचभूत है वो है भूत सूक्ष्म का तेज परस्या यह वाक्य लय बता रहा है परमात्मा में वह भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में लय आत्यंतिक माना जाए या अनात्यंतिक माना जाए इत्याक संशय है तो किम पंच भूता नाम कित्यंतिको ब्रह्मणी लय एक कोटि उतयन अथवा अनात्यंतिक तो तेज परस्याम देवतायां यह वाक्य भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में अत्यंतिक लय बताएगा का मतलब स्वरूप लय अत्यंतिक लय और अनात्यंतिक लय यानी वृत्ति लय बता रहा है तो ये संशय क्यों हुआ तो कहते लय से ऊ दर्शनार्थ भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में स्वरूप लय भी देखा जा रहा है और लय भी देखा जा रहा है इसलिए संशय हो रहा है आत्मज्ञ का उपाधिभूत जो भूत सूक्ष्म है उसका स्वरूप लय देखा जा रहा है अत्यंतिक लय देखा, देखा जा रहा है और जो अनात्मज्ञ है उनका वृत्ति लय देखा जा रहा है इसलिए यहाँ पर संशय है कि तेज पर यह वाक्य क्या वृ स्वलय बता रहा है या वृत्तिलय बता रहा है यह संशय हो रहा है इसे कह रहे हैं कि संशयम आहो भाष्य में है कीदृशी पुनः संपत्तिस्यात इति चिंत्य इम संपत्ति ने लय यह लय स्वरूप लय होगा या वृत्तिलय होगा ये विचार किया जा रहा है किस प्रकार का होगा तो पूर्व पक्ष यहाँ पर है कि तत्र त्र आत्यंतिकावत स्वरूप विलय इति प्राप्त ये पूर्व पक्ष हुआ तत्रि तो तस्मीन संशय सती इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्यंतिक एवं तावत स्वरूप प्रविलय सूक्ष्म शरीर के आश्रय भूत भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में स्वरूप लय माना जा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि तत्प्रकृति तत्प्रकृतिकत्व तत्प्रकृतित्व उपपत्ति तो परमात्मा भूतों का प्रकृति है सबका प्रकृति है तो भूतों का भी प्रकृति यानी उपादान कारण है तो परमात्मा में भूत सूक्ष्म उपादान कारणत्व विद्यमान होने से भूत सूक्ष्मों का परम अपने उपादान कारण भूत तो परमात्मा में स्वरूप लय मानना उचित होगा सर्वस्य सर्वस्वी जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृति ही परादेवता इति तो सर्वस्य सर्वस्वी जनिमतो वस्तुजातस्य तो जितने भी कार्य हैं जनिमत वस्तुजात का मतलब कार्य तो कार्य मात्र का सर्वस्य सर्वन वस्तुजात का अर्थ निखलेगा का कार्यम का। प्रकृति परादेवता शब्द परमात्मा इति प्रतिष्ठा ये पूर्व में निश्चित किया गया है ब्रह्मसूत्र में प्रकृति प्रतिज्ञा अनुपरोधात इससे बताया गया है तो तस्मा आत्यंति की अविभागापत्ति अविभागापत्ति ने प्रलय आत्यंतिक प्रलय माना जा भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में क्योंकि परमात्मा सब का उपादान कारण है तो भूत सूक्ष्मों का भी उपादान कारण है यह पूर्वपक्ष हुआ इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक एवं प्राप्ते ब्रूम ये है सिद्धांत सूत्र का अवतरण तप के भूत सूक्ष्मों का मृत्यु के समय परमात्मा में स्वरूप विलय प्राप्त होने पर जीव मात्र के भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में मृत्यु के समय स्वरूप विलय प्राप्त होने पर एवं प्राप्त का अर्थ है ब्रूम यानी कहते जीव मात्र के भूत सूक्ष्म का स्वरूप लय नहीं होगा त्मज्ञ के भूत सूक्ष्म का रूप होगा और अज्ञानी के भूत सूक्ष्मों का वृत्ति लय ही होगा भले परमात्मा उनका उपादान कारण हो ये बताया जा रहा है तदा पीते संसार व्यपदेशात तदा पीते तदापी ते संसारे तत्ते संसार व्यपदेशा ऐसे चार पद हैं एक है तत् दूसरा है आ और तीसरा है अपीते और चौथा है संसार विदेशा तो अपीति शब्द का अर्थ है अप्यय अपीति यानी अप्यय अप्यय यानि लय और लय ले से लेना संसार का अत्यंतिक उच्छेद यानी मोक्ष अपिति शब्द का अर्थ यह निकलेगा संसार का आत्यंतिक उच्छेदिकल संसार का तो वो हो गया मोक्ष ही इसलिए अपीति शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष और आ का अर्थ है पर्यंत तक मोक्ष होने तक संसार का आत्यंतिक प्रलय होने तक तत्कार शब्द का अर्थ है भूत तत ये भूत ये का परामर्श देवतायाम। इस वाक्य देवताक्य तेज शब्द का जो अर्थ है उसका परामर्शक है सूत्रस्थ शब्द। तो तेज शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म इसलिए यहाँ तत्का अर्थ निकलेगा भूत सूक्ष्म तो अपीते आने तक तो मोक्ष तक मोक्ष होने तक जीव का तत् यानि भूत सूक्ष्म अवतिष्ठते क्रियापद का आधार कर देना अवतिष्ठत एव सर्व वाक्यम सावधारण भवती के अनुसार एवकार को भी ले आइए अवतिष्ठते के पास में जोड़ दीजिए कि आपते हैं तत् अवतिष्ठते एव का अर्थ निकलेगा जीव का सम्यक ज्ञान से मोक्ष होने तक भूत सूक्ष्म अवस्थित ही रहता है वो अपने उपादान कारण में भी स्वरूपतः लीन नहीं होता तो वृत्ति वृत्तिलय ही मानना पड़ेगा फिर मोक्ष तक जिसका मोक्ष नहीं होना है संसार में ही जन्म होना है ऐसे जीव का भूत सूक्ष्म उसके मोक्ष तक स्वरूपत बना रहता है उसका स्वरूप लय नहीं होता तो स्वरूप स्वरूपलय नहीं होगा तो फिर वृत्ति वृत्तिलय ही मानना पड़ेगा तेज परश्याम देवतायां संपद्य ते यह श्रुति वृत्ति लय जैसा वाघ आदि का बताया ऐसा ही भूत सूक्ष्म का भी परमात्मा में वृत्ति वृत्तिलय ही बता रहा है यह मानना पड़ेगा ऐसा क्यों तो कहते हैं संसार व्यपदेशात तो श्रुति अज्ञानी जीवों के लिए कह रही है योनि मनने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देना यह श्रुति अज्ञानी जीव मनुष्य शरीर को छोड़कर के जाते हैं तो स्थावर आदि अन्य यौनि को प्राप्त करते हैं ऐसा बता रही है का मतलब उनका जन्मांतर होता है बता रही है एक शरीर छूटा तो शरीरांतर प्राप्त ही नहीं होगा ऐसा नहीं बता रही है किंतु संसार यानी जन्म मरण शरीर ग्रहण का कथन यौनि मन्य प्रपद्यंते शरीरवाय देहिना इत्यादि श्रुति बता रही है इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ अर्थभाष्यकार भगवान बता रहे हैं तो टीकाकार इस अधिकरण के पूर्व अधिकरण के साथ संबंध तथा फल भेद को बता रहे हैं तो देखिए इसको पहले टीका को फिर इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखते हैं कि पूर्व आपेक्षिक अमृतत्व इति आक्षेपात संगति <coughs> अमृतत्व चानुपोष्य इसो सूत्रांश ने बताया संसार के हेतुभूत अविद्यादि क्लेशों का अत्यंतिक उच्छेद किए बिना जो अमृतत्व बताया जा रहा है तयुर्धुमान अमृतत्व ये इत्यादि से वह अपेक्षित अमृतत्व है अपेक्षित अमृतत्व है ये जो सिद्धांत बताया गया इस अधिकरण के पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तद आयुक्तम ये कहना अनुचित है अपेक्षित अमृतत्व की प्राप्ति होती है कह कर कह, पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए इस अधिकरण पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है इसलिए इस अधिकरण की अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ आक्षेपी की संगति बनेगी संबंध बना आक्षेप संबंध है और पूर्व पक्ष के मत में इस अधिकरण के फल तथा सिद्धांत मत में फल बताया जा रहा है पूर्व पक्षे मृत मात्र मुक्ति सिद्धि इस अधिकरण के पूर्वपक्षी तो जीव मात्र के भूत सूक्ष्म का चाहे वो आत्मज्ञ हो या आत्म अज्ञानी हो भूत सूक्ष्म का स्वरूप लय ही परमात्मा में मान रहा है न हा तो मृत हा मरने मात्र से ही स्वरूप लय है तो फिर मरने मात्र से ही स्वरूप लय होगा तो मरने मात्र से ही मुक्ति सिद्ध होगी पुनर्जन्म नहीं होगा भजमी भूत से देह पुनर तो से पुनरागमन को तक तो पूर्व पक्ष मृत मात्र से मुक्ति सिद्धि और सिद्धांतु कर्म विद्याशास्त्र बलात्वशेष लय सिद्धि तो कर्म शास्त्र और विद्या शास्त्र यानी कर्म कांड ज्ञान कांड विद्याशास्त्र है मोक्ष शास्त्र और कर्म कर्मशास्त्र है कर्मकांड तो है हा हाँ, तो मोक्षास्त्र सम्य ज्ञान से जब तक अविद्यादि पंचक्लेशों की निवृत्ति नहीं होती है तब तक संसार बता रहा है और सम्यक ज्ञान जिसको हो गया पंच क्लेषों का आत्यंतिक दहा हो गया तो बता रहा है स्वरूप लय इसलिए दोनों को लीजिए तो कर्मशास्त्र तथा विद्या विद्याशास्त्र यानी शास्त्र इनके सामर्थ्य से सवशेष लय क्योंकि अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञानी का सवशेष लय और सम्यक ज्ञान हुआ तो निरवशेष लय और यदि मरने मात्र से ही होना है स्वरूप लय जन्मांतर नहीं होना है तो जन्मांतर में प्राप्त होना है फल जिन दर्श पूर्ण यागों का फल है स्वर्ग की प्राप्ति वह तो ये शरीर छूटने के बाद होगा और मरने मात्र से ही मुक्ति हो रही है जन्मांतर नहीं हो रहा है तो फिर जन्मांतर में फल दिनाने वाले दर्श पूर्णमा सादि का विधान करने वाले श्रुति वचन स व्यर्थ ही हो जाएंगे ना अप्रमाण हो जाएंगे इसलिए उनके सामर्थ्य से तथा सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति होती है ज्ञानादि हो तो कैवल्यम यह श्रुति जो बता रही है कि ज्ञान से ही जन्म मरणादि के हेतुभूत अविद्यादि का अत्यंतिक उच्छेद पूर्वक मोक्ष होता है यह बताने वाला शास्त्र भी अप्रमाण हो जाएगा मरने मात्र से मुक्ति हो जाएगी तो सम्यक ज्ञान से मुक्ति बताने वाला शास्त्र ज्ञान आदि हो तो कई बल्यम वो व्यर्थ हो जाएगा ना अप्रमाण हो जाएगा इसलिए सिद्धांति कहते हैं सावशेष लय होगा जब तक अज्ञान है तब तक सिद्धांत मत में फल होगा और इस सावशेष लय होगा उपादान कारण में भी इसका ज्ञापक प्रमाण हो जाएगा कर्म विधि शास्त्र और ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि शास्त्र इनका प्रामान्य अन्यथा था अब भाष्य को देखिए सूत्रस्थ शब्द का भाष्कार भगवान अर्थ करते हैं तत् तेज भूत तेज आदि आदि भूत भूत यह तत्सूक्ष का अर्थ है तदापीते में जो शब्द है उसका अर्थ है तेज आदि भूत सूक्ष्म वो कैसा है तो कहते आदि करण आश्रय भूतम् मियमान पुरुष के बाह्य इंद्रिय सहित जीव का मृत्यु के समय आश्रय भूत है ना इसलिए उसे कहा जा रहा है स्रोत करण आश्रय भूतम तेज आदि भूत सूक्ष्म ये तत्शब्द का अर्थ हुआ आगे जो अवतिष्ठते क्रियापद बताया जा रहा है उसका कर्ता है भूत सूक्ष्म अवतिष्ठते कब तक रहता है वो यानी तत् तेज आदि भूत सूक्ष्म अवतिष्टे वह अवस्थित ही रहता है मृत्यु मात्र से उसका स्वरूप ले नहीं होता है उसका स्वरूप बना रहता है अवतिष्ठते का अर्थ होगा कब तक बना रहेगा तो कहते आ अपिते अपि आ अपित का अर्थ करते है आ संसार मोक्षात संसार का उच्छेद से होने से पहले तक वो, जलग जलग तो। वो अलग अलग हो जाएगा उच्च संधि में तो साथ, -साथ कर सकते है वो अलग लिखा है तो ठीक है और नहीं लिखा है तो भी ठीक है वाक्य में संधि विवक्षा के अधीन होती है तो अपीते आ ऐसा अपिते में या तो विसर्ग हो नहीं तो अपीते रा ऐसा हो तो अपीते का अर्थ है संसार मोक्षातो आ का अर्थ है तक तो संसार का मोक्ष कब होगा तो कहते है सम्यक ज्ञान निमित्ता तो। तो सम्यक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मी त्याकार साक्षात्कार और इस साक्षात्कार से होने वाला जो संसार का आतंतिक मोक्ष तब तक उसके पहले तक वो भूत सूक्ष्म अवतिष्ठते अवतिष्ठते क्रियापद का करता है भूत सूक्ष्म वो स्वरूपत बना रहता है मोक्ष तक और जिस मोक्ष होना होता है सम्यक ज्ञान से तो जिनको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है उनकी मृत्यु मात्र से भूत सूक्ष्म का स्वरूप ले नहीं होगा वो बना रहेगा अब ये संसार व्यपदेशात ये अंतिम पद है इसका अर्थ कर रहे हैं कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाये शरीरत्वाय स्थानो मन्ये अनुसंति यथा कर्म यथा श्रुतम इत्यादि संसार व्यपदेशात इस श्रुति के द्वारा अज्ञानी को जन्मांतर की प्राप्ति रूप संसार का ही वर्णन किया गया है संसार का कथन हुआ है जिस कारण से ये श्रुति प्रमाण है इससे ये निकलता है कि स्वरूप ले नहीं होता जब तक समय ज्ञान नहीं होता तब तक भूत सूक्ष्म स्वरूपत बने रहते हैं और तब भी वृत्तिलय बताया जा रहा है तब भी लय बताया जा रहा तो वो वृत्तिलय हो और ऐसा न मान करके मरने मात्र से स्वरूप ले मानते हैं तो जो आपत्ति आएगी उसे कह रहे हैं अन्यथा ही सर्व सर्वप्रायण समये उपाधि प्रत्ये अत्यंत ब्रह्म सम्पत्त तो सर्वएव यानी ज्ञानी अज्ञानी सभी जीव समये मृत्यु के समय अत्यंतम उपाधि प्रत्यक्ष तो ज्ञान से स्वरूपलय न मान करके भूत सूक्ष्म का मरने मात्र से ही स्वरूपलय मानने पर अज्ञानी के भी भूत सूक्ष्मों का स्वरूपलय मानने पर तो सर्व एवं प्रायण समये ब्रह्म संपदेता तो अज्ञानी भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा ब्रह्मलीन हो जाएगा तो मानना पड़ेगा कि उसको भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई का तो मतलब मोक्ष हो गया उसका भी तो किसी का जन्मांतर होगा ही नहीं तो फिर जन्मांतर प्राप्य फल के साधन को बताने वाले शास्त्र वचन अप्रमाण हो जाएंगे तत्र यही कह रहे हैं कि तत्र विधि शास्त्रम अनर्थकम् विद्या विधिशास्त्र तो विधि शास्त्र है कर्म कांड जन्मांतर में जिन कर्मों का फल भोगना होता है ऐसे कर्म को बताने वाला शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा और विद्याशास्त्र हैं ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष बताने वाला शास्त्र ऋत्य ज्ञान मुक्ति इत्यादि वह भी अप्रमाण हो जाएगा विमरण मात्र से ही स्वरूप लय हो रहा जन्मांतर नहीं हो रहा मुक्ति हो रही है तो फिर वो भी प्रमाण कैसे होगा अनक यानी अण तो मिथ्या ज्ञान ज्ञान निमित्तस्य न सम्यक् तो ये जो मिथ्या निमित्तस्य बंध बंध यानी संसार की प्राप्ति जन्म मरण की प्राप्ति ये मिथ्या ज्ञान निमित्त है संसार मिथ्या ज्ञान है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से भान अपने आप को कर्ता भोगता समझना सूक्ष्म शरीर को ही मैं समझना विज्ञानमय कोष को ही मैं समझना वो करता भोगता है तो यह है मिथ्या ज्ञान और तन निमित्त ही बंद है यानी संसार है वह बिना सम्यक ज्ञान के संसार का निमित्त भूत जो मिथ्या ज्ञान है वो निवृत्त नहीं होगा भ्रध्यास तो अध्यास बना रहेगा तो संसार कैसे समाप्त होगा फिर इसलिए कहते सम्यक ज्ञान रीते विसंसितुम न अर्हतीसन है समाप्ति वो नहीं हो पाएगी बिना सम्यक ज्ञान के संसार समाप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना जाएगा ही नहीं और मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तो संसार भी उसका कार्य बना ही रहेगा बंधा तस्मात प्रकृतित्वी सुसूप्त प्रलयवत बीज भाव अवशेषा एवं सत्संपत्ति इति तो भले ही परमात्मा भूत सूक्ष्मों का प्रकृति है तो भी अज्ञानिके संसार की सिद्धि के लिए परमात्मा रूपी प्रकृति में भी भूत सूक्ष्मों का वृत्ति लय ही होगा सवशेष लय होगा अर्थ जैसे सुसुप्ति में होता है वृत्ति लय ऐसे मृत्यु के समय भी अज्ञानी का वृत्ति लय होगा तो जन्मांतर सिद्ध हो जाएगा अब इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से व्यावर्त्य शंका को बताया जा रहा है टीका में टीका टीकाकार उत्तर लिखते हैं नवम सूत्र का अधिकरण के, के द्वितीय सूत्र का ननु निंगात्मक तेजस कथम सूक्ष्म गति कुतो वा न दृश्यते ये सब प्रश्न है इत आह यानी इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वेद व्यास ने सूक्ष्म प्रमाणत इत्यादि सूत्र लिखा है द्वितीय सूत्र लिखा इस अधिकरण का ये तीन प्रश्न हैं लिंगात्मक तेजस यानी लिंग है सूक्ष्म शरीर तो साध्यक्ष सूक्ष्म शरीर का आश्रयभूत लिंगात्मक का अर्थ है लिंग शरीर का आश्रय जो तेज है यानी स्थूल भूत है वो तो स्थूल है तो स्थूल भूतात्मक जो तेज है उस वह स्थूल तो भूतों का ही सूक्ष्म वो भी स्थूल स्थूलभूत है पंचीकृत है पंचीकृत तो स्थूल माना जाता है और अपंकृत होता है सूक्ष्म भूत तो ये स्थूल भूत ही है तो इसलिए शंका करने वाले कह रहे हो स्थूल होने से जो सूक्ष्मतम नाडियां है सुषमना नाड़ी तो सबसे सूक्ष्म है और उपासक इसी भूत सूक्ष्म से युक्त हो करके सुषमना नाड़ी के अंदर से निकलता कहता है नाड़ी को कहा जाता है ये बाल का भी हा बग्र भागस्य से शतधा प्रविभक्त च तो सीधे सौ भाग कर ले और फिर सवे भाग के फिर सवा भाग कर ले उतना सूक्ष्म है कहते हैं जी और उसका आश्रय भूत जो ये भूत हैं है स्थूलभूत ही है पंचकृत उसका सूक्ष्म से अलग बात तो उसका सूक्ष्मतम उस नाड़ी में प्रवेश कैसे होगा भूतों स्थूल भूतों के अंश का देश शब्दित एक प्रश्न ये हुआ दूसरा प्रश्न जैसे द्वार वगैरह सब बंद हो किसी कमरे के और उसके बाहर निकलना हो तो दीवार और बंद द्वार ये सब बाहर निकलने के लिए अवरोधक बनते हैं ना ऐसे ये जो स्थूल भूतों का ही अंश बता रहे हो सूक्ष्म इसका भी अवरोधक क्यों नहीं होगा कोई तो कनचित मूर्ते न तो मूर्त जो पदार्थ हैं उससे प्रतिघात यानी अवरोध और प्रतिघात का अर्थ विनाश भी क्यों नहीं होगा एक ही दूसरा दु, प्रश्न हुआ और तीसरा कुतो व न दृश्यते और कोई मर रहा है तो उसके परिवारजन आसपास सब बैठे हुए हैं उनके सामने निकल करके जाता है और भूत ये जो भूत सूक्ष्म है भूतों का ही अंश तो दिखना भी तो चाहिए वो तो क्यों नहीं दिखता है ये तीसरा प्रश्न ये सब इसके विषय में जो प्रश्न हुए भूत सूक्ष्म को लेकर के जा रहा है यदि उसी से परिवेषित होकर के तो सूक्ष्म शरीर और जीव भले ही न दिखे वो अपंचीकृत पंचभूतों का वो होने से सूक्ष्म शरीर लेकिन ये तो स्थूल भूतों का अंश है यही बाहर बाहर का आवरण है इसी के आश्रित होकर के जा रहा है तो वो तो दिखना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये द्वितीय सूत्र है द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें सूक्ष्म सूक्ष्म प्रमाणत तो सूक्ष्म तद आपीते यहां से तत् अन्वृत्ति आएगी तत्ने भूत, भूतांतर सहकृत जो तेज है सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत भूत सूक्ष्म कहो या लिंग शरीर का आश्रय भूत स्थूल भूतों का सूक्ष्मांश कहो उसे तत्शब्द से लेना है और वह सूक्ष्म यानी स्वरूपतः सूक्ष्मम और प्रमाणत वो प्रमाण से भी सूक्ष्म है तो उसका स्वरूप भी सूक्ष्म है प्रमाण भी सूक्ष्म है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ तो कहते तथोपलब्धे तो तयोर्धमायन अमृतत्व ये इत्यादि नाड़ी प्रवेश बताने वाली जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों से अवगत होता है कि नाडियां ही अत्यंत सूक्ष्म हैं और उन सूक्ष्म नाडियों के अंदर से निकल रहा है तो ये उनसे भी सूक्ष्म है तभी उनसे निकल पाएगा अन्यथा नहीं निकल पाएगा सुई के छिद्र में रस्ता नहीं जा सकता उससे अधिक परिमाण वाला प्रमाण वाला ई का छेद जितना अल्प है उससे भी अल्प परिमाण वाला प्रमाण वाला धागा ही उसमें जा सकता है ऐसे सूक्ष्म नाड़ियों में जितना अवकाश है उससे भी थोड़ा अल्प परिमाण वाला ही कोई पदार्थ तो उससे निकल सकता है इसलिए ये तथोपलब्धि का अर्थ है नाड़ी से भूत सूक्ष्मारूढ़ जीव का निर्गमन बताने वाले श्रुति वचनों से हमें वैसा ही ज्ञात होता है उपलब्ध का अर्थ है तथा दर्शनाथ हरिये स्वरूपतः सूक्ष्म होने से प्रमाणतः सूक्ष्म होने से सूक्ष्मतम नाड़ी से निकलना इसका बन जाएगा भूत सूक्ष्म का और वो, वह सूक्ष्म सु, होने के कारण ही उसका प्रतिघात भी नहीं होगा इसलिए कहा जाता है नैनम छिन्न जी शस्त्राणी स्वरूप का तो उच्छेद करते ही नहीं लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत, भूत सूक्ष्म है इसको भी विश्व का कोई हथियार या परमाणु बम आदि समाप्त नहीं कर सकते स्थूल शरीर को तो पीस करके चटनी चटनी बनाया जा सकता है उसका पाउडर बनाया जा सकता है हड्डी का लेकिन भूत सूक्ष्म स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश होने पर भी वो बम से उड़ा देते हैं शरीर को शरीर का कोई अंश ना भी मिले तब भी वो भूत सूक्ष्म निकल करके चला जाता है उसे अग्नि जला नहीं सकता पानी बहा करके नहीं ले जा सकता वायु उड़ा करके नहीं ले जा सकती नए नए सिन्दंती शस्त्राणी नए नये इत्यादि से ये बताया गया इसलिए प्रतिघात भी उसका नहीं होगा और कहीं उसको कांच के अंदर भी बंद करके रखो बिल्कुल कहीं हवा भी न निकल सके तब भी वो जा करके निकल करके चला जा सकता उसका कोई मूर्त पदार्थ अवरोधक भी नहीं बनता भूत सूक्ष्म का वो सूक्ष्म होने के कारण है। और उसमें उद्भूत रूप आदि न होने के कारण दिखता भी नहीं है वायु स्थूल होने पर भी जैसे नहीं दिखता है उसके लिए उद्भूत रूप की जरूरत होती है इसमें सूक्ष्म होने के कारण वो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है ये बताया जा रहा है तो भाष्य है थोड़ा सा भाष्य को देखिए इतर भूत सहितम तेज़ह है तदापीते से तत्की अनुवृत्ति ला करके उसको बताया जा रहा है तत शब्द से इतर भूत सहितम तेज़ह है जीव से अस्मास शरीर प्रवसतः आश्रयभूतम् इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए निकल करके शरीरान्तर का प्रवास यात्रा करने वाला जो जीव है उसका आश्रयभूत जो भूत सूक्ष्म है तेज है वह स्वरूपतः प्रमाणत सूक्ष्म स्वरूपतः भी और प्रमाणतः भी सूक्ष्म है ये कैसे निश्चित हुआ इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि तथा ही नाडी निष्क्रमण निष्क्रमन अस्य अम उपलभ्य नाड़ी निष्क्रमण श्रवण है तयर्धुम अमृतत्व इत्यादि इन प्रमाणों से ऐसा उपलब्ध होता है ने निश्चित होता है ज्ञात होता है तत्र तनुत्वात तनु यानी सूक्ष्म होने के कारण संचार उपपत्ति यानी सूक्ष्मतम नाड़ी से निकलना बन जाएगा और स्वच्छत्वाच अप्रतिघात उपपत्ति तो सूक्ष्म होने के कारण अप्रतिघात स्वच्छ का अर्थ है अनुद्भुत रूप स्पर्श रहित ये जो जितने रूप रस गंधादि बढ़ते जाएंगे ये अशुद्धि है और उनसे इनमें भी उद्भुत रूपाधि ज्यादा अशुद्धि मानी जाती है और ये अशुद्धि जितनी अधिक होगी उतना इंद्रिय ग्राह्य बन जाएगा स्थूल होता जाएगा इंद्रिय ग्राह्य होगा और ये उद्भूत रूप स्पर्शादि से रहित होने के कारण भूत सूक्ष्म वह दिखता नहीं है और इसलिए उसका अप्रतिघात भी होता है स्वच्छ होने से अप्रतिघात उपपत्ति यानी अवरोध भी नहीं होता दीवार आदि के कारण ये सब बंद होने पर भी रात में निकल जाता है मरने वाला गेट खोलने की जरूरत ही नहीं होती वो देवता आ भी जाते हैं ले भी जाते हैं अत एव चने स्व स्वच्छ होने से ही देहात निर्गच्छन पार्श्व स्थिर न उपलब्ध थे उदिकता नहीं है स्वच्छ होने से ही ये टीका में एक पंक्ति में लिख रहे हैं टीकाकार की प्रमाण सूक्ष्म गति प्रमाणतः सूक्ष्म होने से उसकी गति होगी वो नवम सूत्र का ही है नंबर थोड़ा गलत छपा है नौ दस एक साथ होना चाहिए सूत्र की कोई टीका नहीं है, तो प्रमाण सूक्ष्म सूक्ष्म होने के कारण नाड़ी से निर्गमन सिद्ध होगा और अनुद्भूत स्पर्श अनुद्भूत स्पर्श रूप वत्वा स्वच्छवात तो उद्भूत रूप स्पर्श से, से रहित होने से यही स्वच्छता है जितने उद्भूत गुण होते जाएंगे उतनी मलिनता है और उद्भूत गुणों से रहित होना ही स्वच्छता है तो इ, इस प्रकार की स्वच्छता के कारण ये है स्वरूपतः सूक्ष्मता ये स्वरूपतः सूक्ष्म होता जाएगा स्वच्छ होता जाएगा जो उद्भूत रूपादि से रहित होगा तो, तो अप्रतिघात और अनुपलब्धि ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे अप्रतिघात अनुपलब्धि इत्यर्थ इस अधिकरण के और दो सूत्र हैं इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं